दुआ संख्या पंद्रह के बाद गंडम्य वधपुरी यदी पावनी सरजू सरिकलुषिन सवनी कण महपुर नरिना बोरी ममता पर प्रभुन धोरी निनिंदक हो घन साए लोक विशोक बनाए बसाए बंदों कौशल्या दिशताचि कीत जा सकल जगमाची दिया दिया उजा रघुपति ससे चारूष सुखदारू दशर राव सहित सबरा सुख तुम मूर्ति मानी करम प्रणाम कर मन बानी ृश स सेवक जानी जिन बिचि बल भयता महिमा यम पिछमाता ंदम सत्य प्रेम जय राम पद दीन दयाल प्रियतम प्रियतंत्रण हरिहरियु की वंदना के बाद में सरस्वती की वंदना शंकर जी की वंदना अब उसके बाद अयोध्या की तरफ बढ़ते हैं आगे और अयोध्या सरयू अयोध्या बासी, महाराज दशरथ की वंदना करते करते तो उसके बाद में भगवान राम तक पहुंचते हैं तो वही क्रम पहले दूर से पास की जैसे मान लो भगवान राम के पास पहुंच रहे हैं कम क्रम से उसी प्रकार से जो जो भगवान के निकट हैं उन सबको मिलते जाते हैं उनकी शक्ति वंदना होती जाती है वैसे तो ये कथा है अयोध्या नाम की नगरी है सरयू नाम की नदी है और वहाँ की ऐतिहासिक घटना है लेकिन गोस्वामी जी ने कई बार स्मरण दिलाया है इस रामचरित में भी दिनय पत्रिका में भी ये समस्त घटना को अपने हृदय देखना चाहिए अपने ही अंदर अयोध्या भी है सरयू भी है सब अयोध्या वासी भी हैं भगवान राम भी हैं उनके समस्त और परिकर भी हैं जब तक हम उनके पास पहुँचते हैं उसके पहले रामण जैसा मोह भी है कुंभकरण तो जैसा अहंकार भी है विभीषण जैसा जीव भी है ये सब भी अपने अंदर विद्यमान हैं ये सब इनको देखते हुए सब कथा को अपने अंदर देखना चाहिए कथा केवल कल्पना की बस नहीं प्राचीन काल में ऐसा हुआ बल्कि ये कथा अपने अंदर अनुभव की कथा है अपने भीतर उसको तद्रूप अनुभव करें कि ये सब अपने भीतर क्या घटित हो रहा है वो सब देखते रहें जैसे ऐसे व्यक्ति को अपने हृदय में घटित होती हुई ये कथा दिखाई देगी वैसे वैसे उसे आनंदानुभूति होगी कथा का रस भी प्राप्त होगा और उसके मर्म जो गहन रहस्य है वो सब समझ में आएगा और उसका जो रहस्य या ज्ञान है वो भक्ति को बढ़ाने वाला है और व्यक्ति को संतोष और शांति और सुख देने वाला है इसलिए बच्चों के लिए तो ये कथा ऐतिहासिक कथा है लेकिन प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए ये कथा अपने अंतर जगत की कथा है इसलिए अब देखें कहते हैं बंधन अवध अवधपुरी अति पावन अब अयोध्या में आ जाए पहले सरस्वती को देखें तो सरस्वती कोई स्त्री नहीं है बल्कि हमारे अंदर ही जो ज्ञान है वही सरस्वती है पर वही बाणी धारण करती है वही सरस्वती ये कल देख रहे हैं शंकर जी और पार्वती जी कहीं दूर बहुत दूर रहने वाले कोई व्यक्ति विशेष नहीं है देवता नहीं है। वो अपने अंदर ही श्रद्धा विश्वास रूप से विद्यमान है, वही शंकर और पार्वती है ऐसी अयोध्या भी अपने हृदय में है अपना हृदय ही अयोध्या है और वो हृदय अयोध्या है जहाँ युद्ध न हो प्राय हम लोगों के सबके मन में चाहे शंका के कारण से हो और चाहे लक्ष्य की निर्धारण करने में कमी के कारण से हो संकल्प विकल्प होते रहते हैं और अंतर्द्वंद्व चलता रहता है तो जब अंतर्द्वंद समाप्त हो और फिर जो हृदय की स्थिति हो उसका नाम अयोध्या है परमात्मा हृदय में ही है लेकिन प्रकट तब होता है जब हृदय के द्वंद्व समाप्त होते हैं परमात्मा का एक नाम ये भी है परमात्मा द्वंद्वातीत है उसको इसीलिए द्वंदातीत कहते हैं कि जब तक द्वंद्व है तब तक परमात्मा हृदय में प्रकट नहीं होता और द्वंद्व जो है उनका एक युद्ध है द्वंद्व के माने द्वंद्व युद्ध जैसे दो व्यक्ति लड़ रहे हैं तो द्वंद्व युद्ध है तो युद्ध जब तक है तब तक, तक हृदय में संघर्ष है और अशांति है और जहाँ द्वंद्व समाप्त हो गया शांति हो गई वैसे तो ही शांत हृदय में परमात्मा आदि जाता है तो ऐसे करके देखें कि यह बंधव अवधपुरी अति पावन प्रिय तो बड़ी ही पवित्र अति पावन और हृदय भी वही पवित्र है जिसमें कि द्वंद्व ना इसलिए कहते हैं अति पवित्र अयोध्यापुरी है उसकी भी हम संधना करते हैं और फिर शरीर सर कल कलिष्ण सावन और उत्तर दिशा शरीर सरयु बह रही है और वो भी कल कलिष्ण सावन मान कलियो के पापों को दूर करने वाली है पहले कह आए हैं कलियो के पापों को दूर करने वाला कौन है जो आ, कथा भगवान की देखो अभी अभी कल बोले थे कि जे ये कथा ही, ही सुने समेता कही है समझ सचेता यही रामचरण अनुरागी कलमल रहित तो रहितमल कथा से सीधा संबंध है भगवान के चरित्रों का वर्णन जहाँ सुना जहाँ गाया वहाँ कलमल दूर हो गए तो शरीर क्या हुई कि भगवान की कथा ही शरीर है भगवान की ये कथा का जैसे प्रवाह है नदी की तरह से कथा चलती रहती है ऐसे शरीर का सतत प्रवाह चलता रहता है जैसे शरीर में स्नान करने से भगत पवित, पवित्र हो जाते हैं शुद्ध हो जाते हैं ऐसे ही इस कथा को सुन करके चित्र शुद्ध हो, हो जाता है शांति प्राप्त होती है इसलिए सरय सर कल शन सावन कलियुग के पापों को दूर करने वाली परम पवित्र सरयू नदी है प्रणर न बहोरी और फिर में बात करने वाले जितनी स्त्री पुरुष हैं, उनको भी हम वंदना करते हैं ममता जन पर प्रभु न थोरी उन अयोध्या के ऊपर भगवान का बड़ा प्रेम है ममता माने मेरा अपन को भगवान मानते अरे अयोध्यावासी तो सब मेरे हैं ऐसे करके भगवान को लगता है और बड़ा उनका प्रेम है प्रभु इनमें थोड़ी थोड़ा नहीं मैं बहुत है भगवान को अपने अयोध्यावासियों का बड़ा प्रेम है हृदय में भगवान राम विराजमान हैं और हृदय में बात करने वाली जो वृत्तियाँ हैं भाव है भाव और वृत्तियाँ ये अयोध्या हैं किस हृदय में बात करने वाले जिसम की दंड नहीं है द्वंद रहित हृदय में जो वृत्तियाँ हैं वो सब सात्विक वृत्तियाँ हैं सत्य की अहिंसा की प्रेम की दया की क्षमा की उदारता की करुणा की ये सब जितनी भी वृत्तियाँ हैं भाव उदारता का भाव प्रेम का भाव स्नेह का भाव ये सब जितने भाव हैं तो लिंग जितनी की स्त्रीलिंग ये सब स्त्री पुरुष हैं जो कि हृदय में वास करते हैं इन सबको प्रणाम करो इनको भगवान भगवान को ये सब बहुत प्रिय है ये भगवान को बहुत प्रिय है कि माने भगवान जो है इनके ऊपर कृपा करते रहते हैं अब अगर हम परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं तो ये सारी वृत्तियां हमारे हृदय में होनी चाहिए ये सात्विक वृत्तियाँ जिनके ऊपर भगवान का प्रेम है तो ये ये कहते हैं भगवान अब अयोध्या इतिहास के अनुसार देखें तो देखें कि ऐतिहासिक घटना ये घटी कि श्री का जो ओग नशा सीता जी की निंदा अयोध्या में अयोध्या वासी एक था धोबी उसने सीता जी की निंदा की लेकिन अयोध्या वासी सब भगवान को बड़े प्रिय थे तो भगवान ने फिर क्या किया उस धोबी से अब ओक नशा उसने बड़ा पाप का काम किया सीता जी को इस प्रकार दोष दिया लेकिन उसके भी पाप भगवान ने दूर कर दिए माफ कर दिए और लोक विशोक बनाए बसाए और उसे विशोक लोक में बसाया उस लोक ने उसको स्थान दिया जहाँ पर कोई शोक नहीं है मैंने उसको नरक नहीं जाना पड़ा अधोगति उसकी नहीं हुई भगवान के अयोध्या में बात करने वाला था तो चाहे जैसा व्यक्ति हो भगवान को बड़ा प्रिय है और उसका भी भगवान ने उद्धार किया और उसके अयोध्या ये भी दिखा दिया कि देखो अयोध्यावासी इतने प्रिय हैं कि एक रोभी के लिए भी भगवान ने सीता जी का परित्याग भले ही करना पड़ा लेकिन धोबी का परित्याग नहीं किया ये नहीं कहा धोबी निकालो सारा से हमारी कैसे बातें बोलता ये नहीं किया क्योंकि अयोध्यावासी भगवान को बड़े ही प्रिय सीता जी के तो वन में जाने का प्रयोजन कोई धोबी नहीं था ऊपर ऊपर से जो कथा पढ़ते हैं ये सुनते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि धोबी के कारण से ऐसा हो गया कि भगवान ने सीता जी को मन में भेज दिया वाल्मीकि रामायण देखें उसमें कथा विस्तार से आती है तो उसके पहले ये सब घटना घटी उसके पहले वाल्मीकि जी कहते हैं भगवान राम ने दस हजार वर्ष तक राज्य की अयोध्या में और उसके बाद फिर उनको वशिष्ठ उनके पास आए और यमलोक से यमराज उनके पास आए इस मार्ग दिलाने के लिए कि भगवान आपकी लीलाएं सब पूरी हो गई अब आपको अपने धाम चलना चाहिए पढ़ा चाहिए गोलोक धाम साकेत धाम चलना चाहिए आपको तो भगवान ने कहा कि हाँ अब समय आ गया ऐसा ही हम करेंगे और ये लोग सीता जी के पास पहुंचे और सीता जी से कहा कि देखो जब तक आप यहाँ पर हो तो आपको छोड़कर के भगवान तो वो लोग धाम जाएंगे नहीं इसलिए आप वहां पर जाने के लिए साकेत धाम गोलोक धाम जाने के लिए आप तैयारी तो सीता जी ने उनकी बात सुन करके भगवान राम के पास गए और उनसे कहा इस इस प्रकार की सूचना हमारे पास आई है क्या करना चाहिए भगवान ने कहा दा, भगवान राम ने कहा उसकी व्यवस्था हमने पहले कर दी है अब ऐसा करेंगे कि हम वहाँ गोलोक धाम जाने के लिए या शाकिद धाम जाने की लीला करेंगे और वो कैसे लीला करेंगे जब लीला भगवान करते हैं तो एक साथ कई प्रयोजन जोड़ देते हैं तो कई घटनाएं एक साथ जोड़ देते हैं किसी से कोई संबंध कहीं किसी से कोई संबंध कहीं किसी का प्रभाव कहीं पड़ रहा है पैसे का प्रभाव कहीं पड़ रहा है कहीं एक कारण को भी बन रहा है दूसरा कारण वो भी बन रहा है, बन रहा है। तो ऐसे करके उन्होंने कहा कि अब उनको हम यहाँ से बन में भेज देंगे उसके बाद फिर हम साके धाम जाने की हम तैयारी करेंगे बस उसी के साथ साथ ये समस्याएं घटने लगेंगी और फिर तुम जिस प्रकार से तुम्हारा अवतरण हुआ है उसी प्रकार से तुम फिर साकेत धाम को वापस जाओगी हम जिस प्रकार से जैसे आए हैं उसी प्रकार से साकेत धाम में हम भी फिर वापस जाएंगे तो बस ये पहली दिशा हो गया जब ये निश्चय हो गया उसके बाद धोमि की कथाई समाचार आया तो ये तो भगवान ने पहले ही प्रेरणा देकर करके उसके मन में इस की कहलवाया कि अब सब प्रकार की जितसे घटनाएं घटे तब आगे कथा बढ़े हां? और लीला समाप्त इसलिए ये प्रकार ने किया किसी की निंदा प्रशंसा करना एक दुष्ट से देखो तो कहीं निंदा कहीं प्रशंसा होती रहती समग्र रूप से देखो तो सब भला बुरा मिल करके सब बहुत सुंदर है सब बहुत सुंदर संसार के समस्त एज होल करके सारी सृष्टि को देखो सारी रचना को देखो समस्त घटनाओं को देखो तो बहुत सुंदर है एक एक बात अलग अलग करके देखो तो बहुत सी दुर्घटनाएं हैं बहुत से दुष्ट हैं बहुत आपत्तिजनक बातें हैं कहीं अच्छी बातें भी हैं कहीं बुरी बातें भी हैं कभी तो मन में हर्ष होगा कभी विषाद होगा कभी भला लगेगा कभी बुरा लगे। अरे इसको तो तुलना कर लो किसी एक नाटक में जैसे कि एक अच्छे पात्र भी होते हैं और बुरे पात्र भी होते हैं, खलनायक भी होते हैं अब खलनायक क्यों नाटक में रखे जाते हैं कि जब तक खलनायक न हो तब तक जो मुख्य नायक है उसका चरित्र का उद्घाटन ही न हो उसकी मैं यही करूँगा इस प्रकार से ये रख विरोधी रख करके जैसे चलता है से ये सब सारा जगत ये विरोधी नाटक की तरह से पात्रों की तरह चलता रहता है और जैसे नाटक में भले बुरे सभी पात्र होते हैं फिर भी नाटक बहुत अच्छा लगता है ऐसे ही दूर से अगर जगत को देखो इसमें इन्वॉल्व न हो इसके सोने एक पात्र न बन जाओ दस, दस्ता बन करके दूर से देखो तो बहुत सुंदर दोष दिखाई देता सब घटनाएं बड़ी अच्छी घटित हो रही अगर उसी में हम एक पात्र हम बन गए कुछ हमको लाभ कुछ होने लगी तो रोने लगे हर्ष विषाद होने लगा परेशान होने लगा तो इस प्रकार से देखो कहते हैं कि भगवान राम ने फिर उसको उस धोगी को भी ऐसे लोक में भेजा जहाँ पर कोई शोक नहीं साथे धाम भगवान का जो अपना धाम है जब भगवान छोड़ करके अयोध्या अपने धाम को जाते तो फिर वो भी धोगी भी सब जाते हैं भगवान के साथ में तो धोगी भी जाता था उसको छोड़ते नहीं और वहाँ पर उसको कोई शोक नहीं होता और फिर इसके बाद कहते हैं अब एक बात ये भी देखेंगे कि उत्तर उत्तरकांड में भगवान राम का राज्याभिषेक हो जाता है उसके बाद कथा समाप्त हो जाती है लेकिन वाल्मीकि रामायण में आगे और कथा चलती है लोकुश कांड भी आता है लोकुश का जन्म भी होता है सीता जी का प्रत्याग भी होता है वो सब कथाएँ गोस्वामी जी ने वहाँ पर राम राज्य की स्थापना के बाद नहीं कही हैं लेकिन उन सब घटनाओं को ऐसा नहीं तो सीता जी जानते नहीं या तुलसीदास जी कहना नहीं चाहते उनको जहाँ कहना था वहां कह दिया अब जैसे धोबी की कथा यहाँ कह सीता जी के परित्याग का संकेत यहाँ आ गया और और जगह में भी आता है इसी प्रकार से और और घटनाएं जो घटनी उत्तरकांड तो में लो उसके जन्माद की कथा है तो संकेत में एक आध शब्द के द्वारा चौपाई के द्वारा इस प्रकार की घटनाओं का सबका उल्लेख सबका कर दिया जगह जगह अब कहते हैं बन्धो कौशल्याद सताची अब कहते हैं हम हम जी की हम प्रार्थना करते उनकी वंदना करते हैं वो कैसे हैं जैसे पूर्व दिशा हो देखो कौशल्या जी की तो वंदना करते हैं लेकिन पूर्व दिशा पवित्र दिशा है क्यों पवित्र दिशा है कि पूर्व दिशा में सूर्य का चंद्र का उदय होता है इसलिए पूर्व दिशा विमुख करके संध्या बंदन किया जाता है पूजा की जाती है पूर्व दिशा भी मानो पूजनीय है अब क्यों पूजनीय है बताया कि वही चंद्रमा उदय होता है वही सूर्योदय होता है तो उदय की जो दिशा है वो बंद नहीं है ऐसे ही अब यहां बता दिया कि भगवान राम का उदय कहाँ होता है जैसे चंद्रमा का उदय पूर्व दिशा में हो ऐसे भगवान राम का उदय कौशल्या तो देवी से होता वही है वहीं प्रकट होते हैं इसलिए कौशल्या देवी हो गए पूर्व दिशा के समान और भगवान राम हो गए चंद्रमा के समान जैसे पूर्व दिशा में चंद्रमा उदित हो रहा हो तो पूर्व दिशा से हम लोग कौशल्यादी और भगवान राम के उदित हुए चंद्रमा के समान अब अपने हृदय में भी जैसे हृदय जो है वो उसमें भगवान किधर से प्रकट होते हैं मान लो पूर्व दिशा में प्रकट होते हैं ये पूर्व दिशा क्या है भगवान के लिए तो हृदय में उत्तर न दक्षिण न पूर्व न पश्चिम पूर पूर्व क्या है? एक पूर्व होता है एक उत्तर होता है पूर्व गण पहले उत्तर गुण है बाद तो भगवान के उदय के होने के पूर्व कौन है पूर्वण पहले भगवान राम का उदय होता है तो उसके पहले जैसे चंद्रमा का उदय होता है उसके पहले प्रकाश आ जाता सूर्य का उदय होता है तो उसका प्रकाश आकाश में तो तो पहले दिखाई देने लगता है ऐसे ही भगवान प्रकट होते हैं उसके पहले कौशल्या देवी पहले ही विद्यमान है पहले विद्यमान तो वो जो है उनकी महिमा अब देखो भगवान तो प्रकट होंगे तब होंगे लेकिन कौशल्या देवी पहले ही विद्यमान अपने शास्त्रों में कहा गया है कि हृदय में परमात्मा प्रकट होता है लेकिन प्रकट होने के पहले एक प्रकाश हृदय में पहले ही आ जाता है एक आलोक ज्ञान का आलोक हृदय में पहले ही छाने लगता है उसके साथ साथ पहले ही व्यक्ति के हृदय में एक आनंद के अनुभूति होने लगती है जब यह सब घटना पहले घट जाती है हृदय में तब तो बाद में परमात्मा हृदय में प्रकट होकर के दर्शन देता है तो जो वो हृदय काल के पूर्व की जो स्थिति होती है वो स्थिति जो है कौशल्या देवी अब कौशल्या देवी को ठीक ठीक समझने के लिए आपको उनके पूर्व जीवन को देखना पड़ेगा मन और शत्रुपा हो गए उन्होंने राज्य छोड़ करके नमी में गए और वहां तपस्या की मन ने बड़ी तपस्या की शत्रुपा ने बड़ी तपस्या की तो ये जो तप है ये परमात्मा को प्रकट करने के लिए ऐसा ही तप करना होता है ये उपासना रूपी तप जो व्यक्ति करता है उसका हृदय शुद्ध शांत निर्विकार हो जाता है और उसी में परमात्मा की प्राप्ति होती है ये सब कथा यहाँ पर तो विद्यमान है सांकेतिक रूप में भली हो लेकिन है सब जो उपनिषदों में कहा गया वेदों में कहा गया वो सब बात यहाँ पर विद्यमान इसलिए जैसी कौशल्या जी ने शत्रुपा होकर के तपस्या की वो पहले तपस्या बाद में परमात्मा है ये चाहो परमात्मा के पहले दर्शन हो जाए अच्छा भक्त भगवान कहेंगे तो तपस्या लिखती कहीं लिखती हम कर देंगे ऐसा नहीं होता पहले सब करो पहले इसलिए कहते हैं बंदों को कौशल्या सपाची कीरत जा की की सारे संसार में माची माने फैली हुई है सारे संसार भर में जिसकी कीर्ति की फैली हुई है उसकी बात कहते हैं कौशल्या देवी प्रगति जहाँ रघुपति सचारू वही पर भगवान रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुआ और भगवान राम को चंद्रमा कह दिया तू दिशा हो कौशल्या तो चंद्रमा की तरह से भगवान राम रामचंद्र चंद्र करके सब सूर्य वंश है लेकिन उसमें चंद्र भगवान चंद्र की तरह से उत्पन्न हुए और विश्व सुखद खल कमल कुछारू चंद्रमा जैसे सारे संसार को सुख देने वाला ऐसे वो प्रकट हुए और उस चंद्रमा की जो शीतलता है वो खल कमल को नष्ट करने वाली खलों को नष्ट करने वाली ये कमल जो है वो नी उनकी तुलना कर दी खल से नी जैसे रात्र में कमल जो है सब जाते हैं मुरझा जाते हैं दिल होता है जो सूर्य के प्रकाश में तभी चलते हैं अभी कहते हैं कि भगवान राम जब प्रकट हुए तो ये खल जितने हैं वो सब जा गए या भाग गए या समाप्त हो गए तो दो ही रहते हृदय में चाहे तो खलों का बास हो खल हृदय में क्या है कोई काम तो आदि मोह मय चिंता आदि ये सब खल हैं जो हृदय में बात करते हैं तब तक बात करते हैं जब तक हृदय से भगवान प्रकट नहीं होते जहां तक तो भगवान आ गए तब तो हृदय में इनका प्रवेश नहीं हो सकता ये सब भयों चिंताओं से हृदय मुक्त हो जाता है इसीलिए तो शांति फिर है परमात्मा के प्राप्त होने तो परम शांति विश्राम है ये सब इसलिए कहते हैं फिर अब इसके बाद दशरथ राहित तो सबरानी और सुकृत सुमंगल मूर्त मानी महाराज दशरथ और सबरानिया उन सबको जो सब है गोस्वामी जी सबकी वंदना करते हैं दशरथराव सही तो दशरथ की वंदना उनके साथ में जय रानिया की सबसे सुकृत सुमंगल ये सब सुकृत और सुमंगल की मूर्ति है अब देखो गोस्वामी जी को प्रतीक बताते हैं ऐसी बताते हैं महाराज दशरथ जो है वो जो पुण्य सत्कर्म किए हैं कोई है, है, अर्जित किए हैं उन्हीं के मुख्यमान रूप हैं अब जनकपुरी में जब पहुंचेंगे वहां पर भी गोस्वामी जी कहते हैं कि जब जनक जी की बात आती है और दशरथ जी की दोनों की तुलना करते हैं तो वहां पर भी इसी प्रकार से कहते हैं महाराज दशरथ जो है मानो की राशि है पुण्य राशि है तो शू कहते हैं यहाँ पर ये महाराज दशरथ जी है शुक्र की मैंने की राशि है अब देखो महाराज दशरथ के घर में भगवान नाम प्रगत हो तो उसके पहले पुण्य होना चाहिए नहीं होना चाहिए इस व्यक्ति के घर में कैसे भगवान प्रगत हो हु? तो उनके लिए पहले पुण्य व्यक्ति को करने होते हैं तो ये सब सा साधना में ठीक है भगवान का भजन करना भी पुण्य कार्य है उपासना है उससे भी आप दूर होते हैं शुक्र का जन्म होता है लेकिन ऐसा करते करते तुरंत भगवान नहीं आ जाते तब आते हैं जल्दी सब साधना करते करते शुद्ध हो गया शुकृत बहुत हो गया, पुण्य बहुत अधिक हो गए तो फिर परमात्मा दिया आता इसलिए परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सब सत्कर्म भी करें तपस्या अच्छा भी करें परमात्मा की प्राप्ति तो अंत में है इसलिए दशरथ राह सही तो सवाली शुक्र समंदर अंगी ये सब सुक और समंदर की रूप ही है शुक्र की रूप महादशरथ है मंगल की मूल सवरानिया होती इस प्रकार ये एक समंदर भी है कि मंगल कहाँ है यहाँ शुक्र है जहां दुष्कर्म है वहां भी है इसलिए सवरानियों के साथ महाराज दशरथ के मानी सुक और सुमंदर का साथ चलने जी के हमने सबको हम अपने मन मानी और कर्म से मन सब प्रकाशित किसी प्रभावित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 अपने दिल्ली जो मैं बुलाता हूँ की दिल्ली दिल्ली महापे दिल है जब है अपना जगह जैसे भाजपा भी करता हो गति बच्च है और तहसीलों को जो भाजपा है फिर बना दिया है इससे मानवीय का दुम नील भगवान से प्रधानमंत्री कंपनी से यूपीएम करते हैं उनका प्रधानमंत्री पिछड़ा आगे बातें देखे इसलिए ऐसी भगवान राम का जन्म हो पर मूप ब्रह्म भाव में देखे उनको संसारिक जीवों की तरह से नहीं समझना चाहिए हमें देखे जिन जैसे, जैसे होते हैं उसको मनमोहर भवाल उस सब कटेराम बताकर महारे हम उनके अनुभव उनकी हम एक महीना उनके बताते हैं हमको स्वच्छा जो भगवान होता, होता है कितना स्वच्छा होता है वो है, जैसे भगवान के लिए कोई व्यक्ति कितनी सैक्रीफाई करने को तैयार यहाँ की तरह से कर दिया ये उनके सबसे प्रेम का लक्षण इतना ज्यादा प्रेम था उनको भगवान राम ने भगवान राम के सामने शरीर का कोई महत्व नहीं था अब जब इसमें सब शिक्षा की बातें बहुत है शांति पूर्वक श्लोक को तो दूहे ऊपर बैठ करके विचार करो तो ये पता लगेगा कि भगवान में प्रेम कैसा होना चाहिए जैसे कि हम अपने शरीर में प्रेम करते हैं ऐसे प्रेम भगवान में होना चाहिए और बराबर बराबर भी नहीं कि जितना हमारे शरीर में प्रेम है उतना ही प्रेम हमें भगवान में ऐसे भी नहीं भगवान में होना चाहिए ज्यादा प्रेम और शरीर में प्रेम नहीं होना चाहिए जब तक शरीर में प्रेम है तब तक आपको तो शरीर मिला है और शरीर आगे मिलता भी रहेगा लेकिन जब भगवान में प्रेम होगा शरीर की बजाय उसके स्थान पर वैसे ही पूर्ण रूप में भगवान में प्रेम होगा तो भगवान ही मिलेंगे शरीर नहीं मिलेगा शरीर की कोई आवश्यकता नहीं जब तक देहाभिमान है तब तक परमात्मा तक की उपलब्ध हद नहीं हो सकती जहाँ परमात्मा की प्रेम हुआ तो वहाँ देहाभिमान नहीं रह जाता जब शरीर की बात आई तो गोस्वामी जी बंदना करते करते तुरंत ही उनको याद आ गया जनक जी का राजा विदे विदे है कि मैंने उनका भी बिना शरीर महाराज दशरथ ने तो अपना शरीर छोड़ दिया भगवान राम के लिए और जनक जी ने क्या किया कि शरीर में रहते हुए ही बिना शरीर के देखो कैसे कैसे लोग होंगे ये ज्ञान की कथा ये भक्ति की कथा ये उसके अंतर कथा सब इसमें झाइय विद्यमान है आगे पढ़ते हैं देखिए। कि प्रणव बहु पर जन सहित विदेहु चारे राम पद गुरे जोग भोग महाराष तोई। भरते के तो भरना। राम सु मे कृत जायन वरण रामचरण पंकजातमृत जैन पासु वंदम लक्ष्मण पद जल जा सुभग भगत सुखदाता रघुपतिरतिमल पता दंड समान भय जस जाता शेष सहस्र जगतारण जो अवतरियो भूमारण सदा तो सानुकूल है मोबर सौमेत्रगुणाकुसूदन पद कमल नमा सूरसुशील भरतंगा जनक जी की जनकपुरी में जनक जी है वहाँ के राजा वो वो है उनकी वंदना और जनकपुर वासी जितने उन सबकी वंदना क्योंकि सीता माता के पिता माता पिता है ये है तो उनकी सबकी वंदना उनकी भी होनी चाहिए इसलिए जनक की वंदना करते हैं जनक जी कहते हैं कि विदेक बिना देख उनके दे है देह नहीं है तो फिर तो कैसे है ये? दे तो होनी चाहिए दे तो है दूसरे लोगों के देह देखने में देह है, देव है। देहाभिमानी नहीं है देखो बस यही मिल विज्ञा के रहस्य है वेदांत के तत्व को समझने की बात यही है कि अब ऐसा तो नहीं कि आप आत्मा को प्राप्त करने के लिए पहले शरीरों को कां से फेंको कृष्ण को निकालो बगाओ मन बुद्धि तो काक्षा के थे तब तो तब फिर आत्मा तक पहुंचो इसकी जरूरत नहीं है जो जहां है उनको रहने दो लेकिन उनमें जो हमारा सादात्म है कि मैं शरीर हूँ इसको समाप्त करो मैं शरीर नहीं प्राण नहीं मन नहीं बुद्धि नहीं आत्मा अगर आत्माभाव सदा स्थित है तो विधेय हो गए वे में आ गए तो सदैव हो गए अगर कहने थे शरीर ही मैं हूँ तो सदैह है अगर ये समझने लगे कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ जो आकाश की तरह सर्व्ञात है अनंत है ए, वो कोई शरीर उसको धारण कर ही नहीं सकता उसका कोई शरीर हो ही नहीं सकता वो आत्मा हम है तो विजय तो महाराज ज्ञानमान है आध्यात्मिक ज्ञान आपकी ज्ञान ब्रह्म ज्ञानी है ये बार बार आता रहता है जनकपुरी में जब कथा आती है तो वहाँ पर भी यही बताते हैं की महाराज जनक ज्ञान ब्रह्म ज्ञानी है और ब्रह्म का आनंद ब्र, आनंद स्वरूप ब्रह्म का अनुभव उनको निरंतर बता रहता है लेकिन जब उन्होंने भगवान राम को जनक श्री में आया हुआ देखा तो देख करके उनको अपना ब्रह्म भाव भुला गया और भगवान राम का सुंदर स्वरूप देख करके उनका आनंदमय आश्र दिया उनके देख करके दरबत ब्रह्म सुख ही मन प्यारा जनक जी ने दरबत भगवान राम को जब देखा तो उनका ब्रह्म सुख उनका जो वो छोड़ दिया मन ने और मन ही भगवान राम में अटक गया माने पहले ब्रह्म उसके पहले ये जो है जनक अपने ब्रह्म भाव में सदा रहते थे वही आनंद का अनुभव करते रहते तो जहाँ ब्रह्म भाव है परमात्मा भाव में स्थित है वहीं सीता जी का जन्म हुआ सीता जी वहीं प्रकट होती है अब देखो जैसे महाराज दशरथ है वो हो भगवान में इतना प्रेम है तब भगवान राम उनके प्रकट हुए ऐसे महाराज जनक जो वो ब्रह्म भाव में स्थित है तो वहाँ की वहाँ पर तो प्रकट होती है तो ये कोई देहाभिमानी संसारी व्यक्तियों में परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती उसके लिए व्यक्ति को संसार से भौतिक जगत से सही राज्य से मन जाति से यशकीर्ति से स्वारी से इन सब से अपने आसों ऊपर उठाना पड़ता हैद करना होता है जैसे जैसे उसका विकास होता है उससे तैसे तैसे परमात्मा के निकट पहुँचता है परमात्मा भाव से प्राप्त करता है तो मेरे जो भोग महाराज गोई उन्होंने उन्होंने वो योग और भोग में कुछ परमात्मा को छिखाया था योग माने ज्ञान योग में अपने आत्मज्ञान में ब्रह्म में स्थित है तो भगवान में कितना प्रेम है कितनी भक्ति है वो प्रकट नहीं थी वो संसार राजा भी थे इसलिए इस भाई मुझसे देखो तो उन्हें राजाओं के भोग भी उन्हें प्राप्त थे तो लोग भी कहेंगे अरे वो तो राजा हैं और राज्य का भूत था ये भगवान के भक्त हो रहे हैं, तो उनको बाहरी रूप से भक्त लगते थे और न ज्ञान की दृष्टि से देखने पर भक्त लगते थे लेकिन जहाँ भगवान दिखाई दिए राम का तो प्रगति सो ही जैसे भगवान राम को तो उन्होंने देखा तो उनकी भक्ति प्रगति हो गई कुछ तो भी सब कह रहे हैं अब ये सब ये हालांकि ये सब वो।